संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व सातवें दिन का युद्ध और क्षित्राष्ट्र के आठ पुत्रों का वध संजय ने कहा रात्रि में सुखपूर्वक विश्राम करके सबेरा होने पर कौरव और पांडव पक्ष के राजा लोग पुनः युद्ध के लिए छावनी से बाहर निकले जब दोनों सेनाएं भूमि की ओर चली उस समय महासागर की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल होने लगा तदनंतर दुर्योधन चित्रसेन विभिन्न भीष्म और द्रोणाचार्य ने एकत्र होकर बड़े यत्न से कौरव सेना का व्यूह निर्माण किया वह महाव्यूह सागर के समान था हाथी घोड़े आदि वाहन ही उसकी तरंग मालाएं थे समस्त सेना के आगे आगे भीष्मी चले उनके साथ मालवा दक्षिण भारत तथा उज्जैन के योद्धा थे उनके पीछे कुलिंद पारद क्षुद्रक तथा मालव वीरों के साथ आचार्य द्रोण थे द्रोण के पीछे मगध और कलिंग आदि देशों के योद्धाओं को साथ लेकर राजा भगदत्त चले उनके बाद राजा बृहद था उसके साथ मेकल तथा कुरविंद आदि देशों के योद्धा थे बृहद के पीछे त्रिगर्थ राज चल रहा था उसके पीछे अस्वस्थामा था और उसके बाद शेष से सेनाओं के साथ भाइयों सहित दुर्योधन था और सबसे पीछे कृपाचार्य जी चल रहे थे महाराज आपके योद्धाओं का वह महाव्यु देखकर धृष्टधुम्न ने शिंगाटक नाम के व्यूह की रचना की वह देखने में अत्यंत भयानक और शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला था उसके दोनों अंगों के स्थान पर भीमसेन तथा सातिकी स्थित हुए उनके साथ कई हजार रथ घोड़े और पैदलों की सेना थी उन दोनों के मध्य में अर्जुन युधिष्ठिर नकुल और सहदेव थे इनके बाद दूसरे दूसरे महान धनुर्धर राजाओं ने अपनी सेनाओं के साथ उस व्यूह को पूर्ण किया उनके पीछे अभिमन्यु महारथी विराट द्रौपदी पुत्र और घटो आदि थे इस प्रकार व्यूह निर्माण कर पांडव भी विजय की अभिलाषा से युद्ध करने के लिए डट गए शंखनाद होने लगा ललकारने ताल ठोकने और जोर जोर से पुकारने की आवाज आने लगी इस तुम्ल नाद से सारी दिशाएं गूंज उठी कौरव और पांडव दोनों दलों के योद्धा परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे इतने ही मैं अपने रथ की घरघराहट से दिशाओं को गुंजाते और धनुष की टंकार से लोगों को मुरक्षित करते हुए भीष्म जी आ पहुंचे यद एक धृष्टुम आदि महारथी भी भैरवनाथ करते हुए उनका सामना करने को दौड़े फिर तो दोनों सेनाओं में भयंकर संग्राम छिड़ गया पैदल से पैदल घोड़े से घोड़े रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना मुश्किल होता है उसी प्रकार जब उस समर में भीष्म जी युद्ध क्रुद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करने लगे तो पांडवों का उनकी ओर देखना कठिन हो गया भीष्म जी सोमक संजय और पांचाल राजाओं को बाणों से रणभूमि में गिराने लगे वे भी मृत्यु का भय छोड़कर भीष्म पर ही टूट पड़े भीष्म ने बड़ी शीघ्रता से उन महारथी वीरों की भुजाएँ काट डाली सिर उड़ा दिए और रथियों को रस से गिरा दिया घोड़ों पर से घुड़सवारों के मस्तक कटकर गिरने लगे पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे गजराज रणभूमि में मर कर पड़े दिखाई देने लगे उस समय महाबली भीमसेन के पांडव पक्ष का कोई भी वीर भीष्म के सामने नहीं ठहर सका केवल भीमसेन ही उन पर लगातार प्रहार कर रहे थे भीष्म और भीमसेन में युद्ध होते समय सम्पूर्ण सेनाओं में भयंकर कोलाहल मच गया पांडव भी प्रसन्नतापूर्वक सिंह नाद करने लगे जिस समय वह नरसंहार बचा हुआ था दुर्योधन अपने भाइयों के साथ भी घोड़े रथ लेकर भाग गए बिचरने लगे उन्होंने एक तक शुमार से आप के पुत्र शुनाक का सिर काट दिया इस पर उसके भाइयों में से सात जो वहां उपस्थित थे अमरस में भर गए और भीमसेन के ऊपर टूट पड़े महोदय ने नौ आदित्य केतु ने सत्तर सीने पाँच, पाँच, ने नब्बे विशालाक्ष ने पाँच, ने तीन, और अपराजित ने अनेकों बाण मारकर महाबली भीम को घायल कर दिया सत्रों की यह चोट भीम से नहीं सह सके उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को दबाकर एक तीखे बाण से अपराजित का सुंदर मस्तक काट डाला दूसरे बाढ़ से कुंडार को यमलोक भेज दिया एक बार पंडित जो उसका प्राण लेकर पृथ्वी में समा गया फिर तीन बारों से विशाल काट गिराया, एक महोदर की छाती में मारा छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद एक बाढ़ से आदित्य केतु की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका सिर भी उड़ा दिया फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने बाहवासी को भी लोग का अतिथि बनाया तदनंतर आपके अन्य पुत्र रणभूमि से भाग चले उनके मन में यह भय समा गया कि भीमसेन ने जो सभा में कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा की थी उसे आज ही पूर्ण कर डालेगा भाइयों के मरने से दुर्योधन को बड़ा क्लेश हुआ उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि सब लोग मिलकर इस भीम को मार डालो इस प्रकार अपने बंधुओं की मृत्यु देखकर आपके पुत्रों को विदुर जी की कही बात याद आ गई वे मन ही मन सोचने लगे विदुर जी बड़े बुद्धिमान और दिव्यदर्शी हैं उन्होंने हमारे हित की दृष्टि से जो कुछ कहा था वह इस समय सत्य हो रहा है इसके बाद दुर्योधन फिर पितामह के पास आया और बड़े दुख के साथ फूट फूट कर रोने लगा बोला मेरे भाई बड़ी तत्परता के साथ लड़ रहे थे उन्हें भीमसेन ने मार डाला तथा दूसरे योद्धाओं का भी वह कर रहा है आप तो मध्यस्थ बने बैठे हैं और हम लोगों की बराबर उपेक्षा करते जा रहे हैं देखिये मेरा प्रारब्ध कितना खोटा है सचमुच मैं बड़े बुरे रास्ते पर आ गया यद्यपि दुर्योधन की बातें कठोर थीं तो भी उन्हें सुनकर भीष्म जी की आंखों से आंसू भराए वे कहने लगे बेटा मैंने आचार्य द्रोण ने विदुर ने तथा तुम्हारी माता यशस्विनी गांधारी ने भी यह परिणाम सुझाया था किंतु उस समय तुम नहीं समझे मैंने यह भी कहा था कि मुझे और आचार्य द्रोण को युद्ध में न लगाना पर तुमने ध्यान नहीं दिया अब मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ धित्राष्ट्र के पुत्रों में से जिस जिस को भीमसेन अपने सम्मुख देखेगा अवश्य मार डालेगा इस संग्राम का चरम फल स्वर्ग की प्राप्ति ही मानकर स्थिर भाव से युद्ध करो पांडवों को तो इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं जीत सकते धित्राष्ट्र ने पूछा संजय अकेले भीमसेन ने मेरे बहुत से पुत्रों को मार डाला यह देखकर भीष्म द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने क्या किया तात मैंने भीष्म ने तथा विदुर ने भी दुर्योधन को बहुत मना किया गांधारी ने भी बहुत समझाया मगर उस मूर्ख ने मोह एक न माने उसी का फल आज भोगना पड़ रहा है संजय ने कहा महाराज आपने भी उस समय विदुर जी की बात नहीं मानी थी हितैषियों ने बारम बार कहा अपने पुत्रों को जुआ खेलने से रोकिए पांडुओं से द्रोह न कीजिए किन्तु आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे जैसे मारने वाले मनुष्य को दवा देना बुरा लगता है वैसे ही आपको ये बातें अच्छी नहीं लगी यही कारण है कि आज कौरवों का विनाश हो रहा है अच्छा अब सावधान होकर युद्ध का समाचार सुनिए उस दिन दोपहर के समय भयंकर संग्राम छिड़ा बड़ा भारी जनसंहार हुआ धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से उनकी सारी सेना क्रोध में भरकर भीष्म के ऊपर चढ़ आई धृष्टुम्न शिखंडी की समस्त सोमक योद्धाओं के साथ राजा द्रुपद और विराट कई कई राजकुमार धृष्ट और कुंतीभोज ने एक साथ भीष्म पर ही चढ़ाई कर दी अर्जुन द्रौपदी के पांच पुत्र तथा चेकितान ये दुर्योधन के भेजे हुए राजाओं का सामना करने लगे तथा अभिमन्यु घतोटक और भीमसेन ने कौरों पर धावा किया इस प्रकार तीन भाग में विभक्त होकर पांडव लोग कौरव सेना का संहार करने लगे इसी प्रकार कौरवों ने भी अपने शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया द्रोणाचार्य ने क्रुद्ध होकर सोमक और संजयों पर आक्रमण किया और उन्हें यमलोक भेजने लगे उस समय संजयों में हाहाकार मच गया दूसरी ओर महाबली भीमसेन ने कौरवों का संहार आरंभ किया दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे को मारने और मरने लगे उनकी नदी बह चली वह घोर संग्राम यमलोक की वृद्धि कर रहा था भीम से नाथी सवारों की सेना में पहुंचकर उन्हें मृत्यु की भेंट कर रहे थे नकुल और सहदेव आपके घुड़सवारों पर टूट पड़े थे उनके मारे हुए सैकड़ों हजारों घोड़ों की लाशों में रणभूमि पट गई अर्जुन ने भी बहुत से राजाओं को मार गिराया था उनके कारण वहाँ की भूमि बड़ी भयंकर दिख पड़ती थी जिस समय भीष्म, द्रोण, कृप अश्वस्थामा और कृतवर्मा आदि क्रोध में भरकर युद्ध करने लगते थे तो पांडवी सेना का संहार होने लगता था और पांडवों के कुपित होने पर आपके पक्ष वाले वीरों का विनाश आरंभ हो जाता था इस प्रकार दोनों सेनाओं का संहार जारी था